आ, पुस्ता बन करो लिखा वेपतो हो सिद्ध करना है रुपा वेपतो और प्रश्ना विष्णा यह कितने बार चार हाँ इसे सिद्ध करो एक दो कोशिश होते हैं लेकर देखा दो सप्पा सपना शपन कहाँ से क्या सपना शब्द होना न प्रश्न प्रश्न में दंत से है संप्रसारण क्यों नहीं है पृथय ग्रही जा वही शत्रु से संप्रसारण और विशेषत का फुगंत गुण होगा फुगंत लग से गुण होगा और पक्ष को संप्रसारण करो सिले तो सुने का था और कुछ हाँ क्या है ना नहीं एक भी नहीं लिखा लगा नहीं? उतर है कौन नित्य अनुसार पुगंध गुण नहीं तो होगा संप्रसारण का अनुसार कैसे होगा प्रश्न प्रश्न चाषन काले के सूत्र है कल बताया था प्रश्न चाषन काले ज्ञापक से संप्रसारण नहीं हुआ संप्रसारण हो जाएगा तो प्री हो जाएगा प्रश्न चाषन्न काले के सूत्र है वो तो ज्ञापक से संप्रसारण नहीं हुआ विधान करना यही आवश्यक है और यहाँ भी नंग गीत करने से विषय छ हो जाने के बाद तो पुगंध गुण होना चाहिए हो गया और ये जो भीमसेन ने कहा पुण्य शब्द नहीं करे के वो ठीक है नहीं भीमसेन की गलती हुई पुण्य शब्द बनेगा महाभाष्य में है एक सूत्र जो ल्वादिव्य सूत्र में वार्तिक है पुण्यों विनाश इसी वार्तिक है वार्तिक होने से वहाँ पुण्य शब्द बनेगा कोष में भी है और भारतीय के भाष्य के पर कयट की व्याख्या का नाम है प्रद्योत उसके पर व्याख्या है नागेश्वर भट्ट का की प्रद्योत का उद्योत प्रदीप प्रदीप उद्योत कयट व्याख्या का नाम प्रदीप और नागेश्वर भट्ट की व्याख्या उसके पर है प्रदीप की ओर प्रदीप उद्योत उद्योत नागेश भट्ट ने दिया है शब्द स्पष्ट है पुण्य शब्द दिया है वहाँ दिया गया सिद्धांत कवनी में तो दे दिया है पुण्यों बिना से लुहादिव्य सूत्र में वार्तिक दिया पुण्य बना दिया पूतम अन्यथ पवित्र है तो पुत बनेगा और पुण्य बनेगा विनष्ट पुँ बिना से बातिक पुँ विनाश वक्तव्य विनाश अर्थ में ना हो जाएगा और वहाँ नागेशन ने कहा स्पष्ट रूप से नत्वसेवाएं अतिद जो रील रिलवादिभ्यक्ति निष्ठावत वाच्य हो रिल्वादिभ्यक्ति निष्ठावत होता है निष्ठावत क्या होता है केवल नत्व के लिए निष्ठावत नहीं निष्ठा प्रत्यु होने पर कहीं ईट आदि का कोई विचार आता है तो तीन प्रत्यु पर उसके ईटी के लिए नहीं नत्व सेवाएं अतिदेशन न तो कार्यांतर से तेना पुण्य दिया है नागेश ने पुण्य रित्याद छंद पुं छंदसी इति विकल्प न पुंश छंदसी इट विकल्प नहीं हुआ पुनी शब्द बनता है नागेश भट्ट नहीं दिया है पुण्य शब्द बनेगा उद्योत तो व्याख्या है उसके बाद दिया पुनी रित्याद मतलब पुनी तीन प्रत्ययन से नत्व तो हो गया रिलवाधि निष्ठावत्वाचे कहने से नत्व करने के लिए तो हो गया और पुंश छंदसी जो ईटी विकल्प वो ईटी विकल्प नहीं होगा तो या तो जैसे वार्तिककार कहने से वचन से विनाश अर्थवें पुय धातु से तीन को न हो जाएगा निष्ठावतवाची हो जाएगा अथ अथवा भारतीयकार उसी सूत्र में कहते हैं इसलिए पुयों विनाश अर्थव पुव धातु का लु आदि में अंतर्भाव हो जाएगा उसे तो भारतीय वचन से अंतर्भाव मानना तो इसलिए जो पुण्य शब्द ठीक है विमोसन की व्याख्या तो बहुत बहुत ठीक है हिंदुस्तान पर नहीं ठीक हुआ नहीं री दो रप, री वहां तपर नहीं किया तपर करेंगे तो आ, आ, आ, नहीं तब हैं तपर करेंगे तो री दीर्घ होगा री दो वो भी दीर्घ हो जाएगा उन्हें वो तो आ, वो रस होगा री दीर्घ है किंतु इसमें तपर क्या है तपर मतलब तव को लेकर किया नहीं तस स्वर्ण से नहीं वर्ण किसी को दिया है री वर्णता रिदीर्घ है ऊ वर्णांतर हस्व है ऊ वर्ण ऊ में तो ऊ ऊ वो वर्णता री वर्णांत हाँ रिदीर्घ है ऐसे री वन हाँ सूत्र में री रिदोरअप है तो री रिदौरअप करेंगे तो यहाँ जो री रिदीर्घ करेंगे तो दीर्घ तपर नहीं होता तपर तत्कालस्य से सवर्ण ग्राहक प्राप्त होता है वहाँ तपर होगा दीर्घ का सवर्ण के ग्राहकेंदित सूत्र में सवर्ण का ग्राहक बनाने वाले सूत्र अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय अन् प्रत्याहार अन में जो बनाएगा वो सवर्ण का ग्राहक का अनु प्रत्याह में री या दीर्घ है रस्व रि का ग्राहक के दीर्घ रि का ग्राहक के नहीं है नहीं होने से वहां तपर तत्काल से नहीं होता है तपर तत्काल से जहाँ सवर्ण ग्राहक प्राप्त होता है स्वनिवृत्ति करके तत्काल ग्रहण करने के लिए करना दीर्घ हरि के आगे तकार हो तो तपर दीर्घ रि री वर्ण कह देने से दीर्घ ग्रहण होगा केवल री यदि रसो कहेंगे दीर्घपूर्णतः सब की प्राप्ति है तो तपर से अन्य के निवृत्ति होती या री दो में री दीर्घ कह दिया तो उसमें रसों की प्राप्ति नहीं तो क्री ग्री ये सब दीर्घ ले लिया और रिदो रे उवर्णांत तो दिया है उवर्णांत के लिए जितने दिया यू मिश्रण मिश्रण लुईया चेतन तो दीर्घ दोनों लिया हाँ तो तो ये नहीं दीर्घ भी ले लिया तो अंदर दीर्घ तो इसलिए यहाँ तपरन नहीं है क्या उच्चारण के लिए स्पष्टता के लिए तपर उच्चारण किया जैसे ये दही तो हो कंठतालुम उदो तो हो कंठोस्तम तकर तो उच्चारण किया और तपरन नहीं किया सवर्ण ग्राह ककर के कंठ तालुम उदो कंठोस्तम तो ये कहा इसी प्रकार यहाँ क्योंकि पुया पुं धातु लू धातु तो ये दीर्घ है दीर्घ अर्षन ऊवर्ण कहन से दोनों ग्रहण हो जाएगा ये हसी संज्ञाया घ प्रायण पुलिंगा में संज्ञा में घ होता है करुणा आदि करुणाधिकरण अर्थ में जो रम धातु से घ हो जाएगा छ धातु से छ धातु से घ होने पर दंता झादी झादर् घे दुपसर्ग से छादी छद धातु से घरे छदे छाते छद धातु से नीचक छादी झादी से घंसिसाए घपरायण दंता छाद्यंत अने करना अधिक अ, अर्थमी। तो दंत अगर छाद चा, छद से नीच आगे गए निरण से लोप हो और छादी के द्वि हाँ द्विप जो अद्विपसर्ग से द्विउपसर्ग दो उपसर्ग नहीं होना चाहिए दो नहीं तो तीन में चार ही हो भी नहीं होगा एक उपसर्ग हो तो चलेगा दो आदि नहीं हो इसे द्वि शब्द से द्वि प्रवृत्ति उपसर्ग हीन से छादे हृषो घे पर चादी को रस्स हो जाएगा द्वि प्रवृत्ति दो हो तीन हो चार हो तो ये शत्रु लग जाएगा नहीं द्वि उपसर्ग हीनस्य दो उपसर्ग तीन उपसर्ग यदि है तो ये शत्रु नहीं लगेगा जहाँ उपसर्ग दो नहीं एक उपसर्ग हो तो उपसर्ग नहीं हो तो वहाँ ह्रस्य हो जाएगा घे पर दंता छाद्य नहीं दंत अगर छद बन गया का घर का लोप हो है और छा आ के रस हो गया चद बन गया दंत जब दंत ढकने वाला आ कुरंत अस्मिन ही अधिकणार्थ में आ हो गया क्री को गुण हो गया आ कर बन गया करणार्थ में अति कोनाथ में अवे त्री तो घ अब पूर्व उपपद रहते त्रिधातु स्त्री से घय हो जाएगा तो त्रिधातु से घय करेंगे तो ईद होने से अचुणित वृद्धि तार बन जाएगा और रपर होकर अवतार हो, कूपा में नीचे उतरने के लिए और स्त्री से स्त्री आच्छादन धातु है उसे करेंगे तो तार बनेगा अवस्तार जवन का पर्दा आदि होता है अवस्तारह हल्च हलन्ता घँ ये घापवाद घ संज्ञा में प्राप्त उसका अपवाद घय हो जाता है रम क्रीड़ा धातु से घय गह, करने से या अतोविथा वृद्धि तो राम बन जाएगा रमन्ते योगिनोअस्मिन राम अपमृजंत अन व्याध्यादिरी रिति अपपूर्वक मृजशुद्ध धातु से घय घय हो गया तो मृजेर वृद्धि सूत्र आया है और जकार को ग करने, तो तो करने के लिए सूत्र भी आया चो को घृण्य तो घीत प्रत्य घ मार्ग बनिया बन अरे मार्ग बना तो यहाँ दीर्घ करने के लिए सूत्र है अपा मार्ग करने के लिए उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम ये पहले नहीं आया ना ठीक बनी है उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुलम दीर्घ हो गया अपमार्ग है अपामार्ग बनता है अपप्रोक मृज धात्व से घयपन करने पर अपमार्ग बनेगा अम्यकार को दीर्घ करने के लिए उपसर्ग से घई अमन से बहुलम शत्र से अपामार्ग बनेगा एक ही औषधि विशेष पौधा होता है दानतुन भी करते हैं औषध बनाते हैं अपामार्ग हिंदी है। भाषा हम चिचिड़ा कहते हैं ईषद दुस् कृच्र कृच्र तु खल ईषद और सु ये उपपद रात्री कृच्र और अकृच कष्ट कृच्र है कष्ट अकृच सरल सुख इस अर्थ में खल हो जाएगा करुणाधिक और नहींवृत्तम करुणा अर्थ नहीं सामान्य हो जाएगा इस दुख सुख अर्थु उपपदेशु खल तयोरव इति तयोरव कृत्यर्थ खर्थ था खल प्रत्यय उसमें तयर एव कृत्यल अर्था खल प्रत्यय खल अर्थ में अन्य प्रत्यय भी कर्म में हो गए कृच्छार्थ में दुष्पब्ध रहते से खल हो गया गुण हो गया दुष्कर दुष् में सकार के सूख अभसान विसर्ग होने के बाद विसर्जन सप्राप्त है कुपो, कुपो से बाध करता है उसके बाद करता है कि सत्व इदु दुपदस्य चा प्रत्यय से सत्व करता है ईद्युत सत्य चाह प्रत्यक्ष सूत्र है इदु दुपदस्य चा प्रत्यय सूत्र से स्व विषय को स हो जाता है दुष्कटोता दुष्कट कर्मण है अकृछ में ई सत्कर स सुख अर्थ से सरल हो जाए ई सतुप रहते खल हो गया उपबद्ध मति सम होता है सुपब्द रहते कृष हो गया सुकर सुकर ई सतकर समान अर्थ है आतो युच, आतो युच। यही ईसदूष जो कल करता है आदम्द धातु हो तो खल प्राप्त है ई सद्दूष उपबद्ध रहते उसका अपवाद है एक पहला आया था वास रूपो स्त्रिया अस्त्रियाँ वह स्वरूप विधि अस्वरूपवाद विकल्प से बाधक अस्वरूपवाद होने से युच और खल में अस्वरूप है विकल्प से बाधक होना चाहिए किंतु विकल्प नहीं नित्य हो जाएगा त त ल्युट तुमन खलअर्थेश वह विधि नास्ति न ना। त प्रत्यय ल्युट तुमुन खलअर्थ में वह विधि नहीं है इसलिए यूच हो जाएगा आदमत से खल नहीं होगा खल खलोपवाद अपवाद हो गया विकल्प से नहीं नित्य अपवाद हो गया पा से युवरनाक हो जाएगा ई सत पान सोम भवता कर्मण ये दुष्पान सुपान ये से युच प्रत्यय हो गया युवरना होकर के दुष्पान सुपान बन गया दुष्पाने भी ई सतु सुचरा कृच्छाते सुख नहीं दुध उपदश्य चाह प्रत्यय से सूत से सत्य हो जाएगा अलंख प्रतिषेदयोचा प्रतिषेधालंुरपद्वा सै प्रतिषेधा में हो, हो। अन्य अर्थ में भी शब्द खलुशयोग होता है अर्थ में अलम शब्द भी पर्याप्ति भूषणाद प्रयोग होता है प्रतिष्ध ही प्रयोग होता है तो प्रतिष्ठ अर्थ में अलम और खलु हो तो तो आप प्रत्यय होगा अलम खलु उप्रहण पर प्राचीन गहन से प्राचीन मत में नवीन में नहीं हुआ यही बात नहीं प्राचाम ग्रहण पूजा अर्थम उनको प्रशंसा है उनकी पूजा करने के लिए प्राचीन आचार्य कहते हैं तो विकल्प था नहीं तो दाद धातु से दा धातु से करेंगे प्रत्य सूत्र पहला आया था दो दू हो दो संख्य दातु को देश द्वा खरीच तो हो जाएगा दत्वा बन जाएगा अलम दत्त्वा त देना नहीं निषेध अर्थ नहीं वहां अमीवा बेनीत नियमत तो नो उपपद समासपद मतंग आगे आएगा समास करने के लिए अलम खलु उपपद रहते यहाँ होना चाहिए उपपदमति से समास होना चाहिए क्यों देखिए सूत्र है अमा एव अव्यय न अव्यय से समास होगा तो अम अम अंत तो के साथ होगा इसलिए यहाँ समास नहीं हुआ तो इसे अलम अलम दत्ता भी न रहा घूमा स्था गा पा जहाँ तिशाम हली इत हो गया पा धातु को घूम आसता है तो इतुम पाद धातु से तुआ करके इत हो गया घूमास्ता है इत हो गया पीत्वा खलु पीत्वा खलो मतलब पी कर के अर्थ नहीं नहीं पीना निशेद अर्थ में नहीं पीना चाहिए नहीं पियो इस अर्थ में अलम खल हो किम माँग आर अलम और खल प्रतिषेध अर्थ का मांग तो है अलम खल उपपद्य नहीं हो उनसे क्री धातु से यहाँ प्रत्यय नहीं होगा अकाशी तिरुंग में प्रतिषेध हो कि अलंकार कृ धातु से यहाँ प्रत्यय हुआ त्यय नहीं हुआ अलम उपपद हे अलंकार में है अलंकार में अलम है नही कोई कोई मना करते नहीं अलम तो है उपपद में किंतु क्यों ता प्रत्यय नहीं हुआ प्रतिषेधर्थ नहीं भूषणार्थ में समान समान समान हो हो पूर्व पूर्व काले काले विद्यमाना कर्ता सामनकर्तृको सर्क पूर्ता यथ धाथ सर्तृक धातु के अर्थ भोजन गमन आदि अर्थ का कर्ता समान एक हो तो पूर्व काल विद्यमान धातु शिक्ह होगा भुक्तवा ब्रजती पहले भोजन या पहले भ्रजन भोजन भोजन करके पूर्व काल भुज धातु से हुआ धातु क्या है भूज भुज धातु पालन अभ्य भुज के जकार को कैसे होगा चज्जों को घिनत लग जाएगा घीतणिया पर चोह को हो जाएगा परिचय हो जाएगा भुक्तवा ब्रजती भुक्तवा अव्य संज्ञा है कि सूत्र से तो सुन कसुन आया सूत्र भुगतवा ब्रजती यहाँ जो समान कर्तृ को द्विवचन दिया दो ही धातु होना चाहिए दो क्रिया ऐसे द्व्युतम अतंत्र अव्यवशितम भोजन करके पानी पी करके जाता है तो भुगतवा पीतवा होगी क्रिया भोजन भुगतवा हो जाएगा पीत्वा घूम पी को सार्वत क्यों नहीं हुआ कौन है प्रत्यय नक्त्वा नक्वाठ सेठ त्वा की न्यात सिंह सपने न तो सेटे अनिट है।, सेट है आता है उद्रितंत्र श्लोक में त्वा प्रत्यय करने के बाद ईट होता है ईट से कीते की तेना सिंह को सार्वजार तो से गुण प्राप्त है प्राप्त है गुण होगा हैं कीते किंग इतना नहीं करेगा नक्वा सेठ करते नहीं है सेट तो नहीं कीत नहीं होगा तो आप प्रत्यय की ते कि सेठ तो नहीं होगा इसी सूत्र से कीत नहीं हो गुण हो जाएगा अयादेश हो जाएगा सई ता शो करके सेठ किम कृत्वा क्री धातु से तो प्रत्यय उक्त प्रत्यय को क्री धातु सेठ अनिटे तो आप प्रत्येक ईट क्यों नहीं हुआ तो आगो क्यों निशे करेगा है भी नहीं तो लेट के हैं ईट निषेध करने के लिए कोई सूत्र आया एकाच उपदिशन दाता तो निषेध हो जाएगा और कृत् की होने से गुणा नहीं हुआ कीत कैसे हुआ नक्वा सेट निषेध करना चाहिए हाँ सेठ हो तो निषेध करे सेठ नहीं होने से निषेध नहीं हुआ निषेध नहीं होने से की हो गया कत् कित से गुण निषेध हो जाएगा हाँ कृत्वा रो व्यूपधा धला देह संच रालन तो होना चाहिए व्यूपद में पहले उ आगे ई उ के अगर ई होने पर क्या तो लगेगा के आगे ईरो से क्या बनेगा उ अगर उगरे ईकोशी लगाने से क्या बनेगा बी बी बनेगा बी के आगे उपधा बी अगर उपधा क्या बनेगा विधा विपद वी और उ उ उपधा यश धात तो सव्युपध पंचम में तो हो जाएगा विपदात उपधा में उ हो अथवा ई हो हला आदे है आदि में हॉल हो अंत में क्या होना चाहिए रल रल प्रत्याहार में वरना आएंगे कोई व्यंजन मुन्ना ज़्यादा है कम है ए सर सर सर वहाँ से शुरू होता है रल है कहाँ से कितने वरना छूट जाएंगे व्यंजन मुन्ना रल प्रत्याहार में <laughs> दो ही य वह को छोड़कर बाकी सब आ जाएंगे रलन तो हो यो उपन उन्न उपधा धला रलनतात् सूत्र में कितने पद पांचे पाँच ईवन्न उपन्न उपधात उपध्या में अथवा उ हो हलादी धातु हो धातु का विशेषण है हलादी, रलन तात् पर से पर एक त्वासनु त्वा प्रत्य सन हो सेठ हो जाएगी सेट हो तो विकल्प से की तु हो जाएंगे त्वासनो सेटो वा कितो द्युत दीप्तो धातु है द्युत धातु का उपधामी क्या रहेगा ऊ तकार तो हलन में रल रौ, में आएगा तकार तो रल में आएगा और हलादी हलादी हला है से सेवा प्रत्यक पर ईट हुआ ईट होने के बाद विकल्प से की कीत होने से गुण नहीं हुआ पुगंत क्योंकि निषेध हो गया द्व्यतीत्वा अरे जब कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा के सूत्र से पुगंत लघुपत से गुण हो गया द्व्यतीित्वा बनीगा दुत दीप्त धातु है इसी प्रकार लिखा धातु है कीित होगा तो गुण नहीं होगा लिखित्वा कीित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा लेखित्वाउपधात्थ किम वर्तित्वा धातु क्या है त्वकरांत रलंत है तो रलंत है।, है क्या हलादी है उपधा में ई है या ऊ है नहीं होने से अलो व्यूपधा सूत्र नहीं लगा नहीं लगन से क्वा प्रत्यय सेठ की तेन ही हो गया नक्त्वा सेठ से कीति निषेध होना चाहिए हाँ निषेध हो गया क्या निषेध हुआ तो आप प्रत्ये सी नहीं हुआ रल पे नहीं लगा तो नक्वा सेठ लग गया नक्वा सेठ होने सेठ त्वा की नहीं होने से वृत्त के रिकार को गुण हो गया पूगंत लोकपदस्य वर्ती बन गया किम से भी त्वा शिव धातु ही संताने शिव धातु से करने पर शिव धातु वकारांत तो। वह में आएगा रलंत तो नहीं विपध है उपाध्याय में ई है, है? उपाध्याय में क्या है ई था इको को गुण होकर से बनया तो यहाँ रलंत नहीं होने से विकल्प से कीते नहीं हुआ नक्वा से कीते का निषेध हो गया कीते नहीं होने से पुगंध गुण हो गया से बीता बन गया शिवु तंतु संतान धातुगा का अल्लाद किम ऐसी ईश्वर तो सकारात्मक तो रोल में आएगा में ऊ है उ है ये रोल विपदा लग जाना चाहिए किन्तु तो हलादी चाहिए हलादी है ना नहीं न ही वन त्वा विकल्प से कीत त नहीं हुआ नक्वा शेठ से नित्य कीत हो गया कित वन से पुगंत से गुणा होगा ऐसे तो बनेगा शेठ किम भुख तो भुजता सेक् तो आप धातु अनिटी हे ये नक्तवा सेठ नहीं लगा रल विपधा भी, भी नहीं लगा क्योंकि सेट तो आगा तो लगेगा तो कीत हो गया भुगतवा में तुआ कीते है। तो आप प्रत्येक की तो पुगंध गुण क्यों नहीं हुआ कितन निश भुगतवा उदितो बा उदित पर ईट बा उदित पंचम तो ऊत इत य यस उदित तस्मात्व षष्ट्यवा अग्रे गने पर आतो धातु का योग विवाह किया गया आ का लोप हो जाएगा तो बनी गया ईट होगा विकल्प से सम शान्नो धातु उदित हे तो ईट तो पर होने पर समीत्वा वा ईट नहीं होने पर सम अग्र ता सम अग्र ता होने पर अनुनाशिक पहलाया है दीर्घ हो गया शां मकार हो जाएगा अनुसार कि सूत्र से नश्चा प्रदान अनुसार अनुसार से, से प्रश्न शांतवा बन गया इसी प्रकार दिव धातु दिव कि बीजी के साथ तो दिबुहन से उदिते, उदित उदित ईटिव विकल्प से ईट पक्ष में नक्वा से, निषेध हो गया गुण हो गया फुकंध देवी ईट नहीं गया तो धातु क्या है दीप अग्र तो है दीप अग्र तो होने पर सत्य लग गया छोहो सुनाशी के चौदे बकार को हो जाएगा ऊ दी में ई है ऊ आगे उनसे ये कौन हो गया द्युतवा बन गया द्योतवा में ईट क्यों नहीं हुआ उदित तो सूत्र से विकल्प से हुआ धा धातु से तुआ करेंगे तो सूत्र लग गया दधा तेर ही आया है आया है हित बना था हित्वा बन गया धारण करके और धा धातु दु, दुर्धाए दु, धारण पोषण है जहा तेवी जहाती क्या धातु वहा जहा धातु सेवा का सप्तमी त्वी वहात धातु लोकर करके त्याग करके हितवा हांगस तू हाथवा ओहांग तो धातु है ओ जहाती कहेंगे उसको क्यों नहीं जहाती कहेंगे तो हांग का ग्रहण क्यों नहीं होगा आत्मनिर्ब पर संबद्ध थे जहाती तो थे नहीं दे सही भ्रियामित शुत्र है भ्रियामित में कौन कौन आते हैं हाँ भी वांग वांग आता है नहीं देखो भ्रियामित में हाँ उसमें इस्तीप करेंगे तो क्या होना चाहिए जी हाथी होना चाहिए वांग से स्टीप निर्देश करेंगे तो भ्रियामित लग जाएंगे तो अभ्यास में क्या होगा जी हो जाएगा जहाती नहीं रहेगा जहाती कर्ण से वांग धातुक रहना नहीं होगा जोहतादी में आता है भ्रियामित् से अभ्यास को इतव करने के लिए सूत्र है तो क्या वहाँ बनना चाहिए जी हाते वोहांग धातु तो भ्रियामित में अभ्यास सूत्र से ई हो जाएगा जी बन जाएगा जोहात कौन से वहाक त्याग वहाक त्याग उस समय नहीं आता है भ्रियामित्व में वोहाक त्याग है नहीं उनसे से नहीं हुआ जोहात कर्ण से वहाक होगा जो वहांग नहीं होगा इसलिए उहांग धातु में इतव नहीं हुआ बन हाँ गया वहा गर्थ हो समय पूर्वे तो लियप अने पूर्वे नये से भिन्न पूर्व में हो तो आप हो जाएगा अवय पूर्व पदे अनय समे तो, तो लिया तो अने समे क्या अने समास नहीं हो अवय पूर्व पदे हो वा को लियप हो जाएगा ऐसे प्री धात से त्वा क्या करने वाले सूत्र क्या है त्वा करने पर अभ्य पूर्व पद में प्र है नया समास नहीं प्रादि समास है तो यहाँ हो जाएगा उप रहेगा तो हाँ प्रादि समास ही तो य... यहाँ त्वा को लियप हो गया लियप पीत होने से कीत होने से गुणा नहीं हुआ पीत होने से तुक हो गया तो किसूत्र से प्रकृत्य बनी गया अने किम न कृत अकृत न अव्यय है क्या अव्यय तो है किन्तु नए समय अने सम को लेप होता है अनय से तो आपको लियप नहीं हुआ तो अकृत बनी गया प्रकृति में समास सम से लियप हो गया आभिक्षेण अमूलच आभिक्षण द्योत्य पूर्व विषय नमूल सवाच हाँ ये पूर्व विषय में किसको लेना समान कर्तृक है, है पूर्व काले देखो संख्या देखो अष्टाध्या सूत्र संख्या पहले इक्कीस ये बाईस है तो समान कर्तृक पूर्व काल में यदि आभीक्षण हो आभीक्षण है पुनः पुनः भृशम नित्य इस अर्थ हो तो नमूल हो जाएगा च चौक से तो आभी हो जाएगा नित्य बीपसो आभीक्षण बीपसाया च द्व्युत पदस्य से द्व्यम नित्य जो दिया है आभिक्षण नित्य कर दिया नित्य अर्थ में बीप्साथ में हो तो द्वित्व हो जाएगा बिपसा व्याप्तो मिच्छा कार्त्ने न संबुद्ध मिच्छा सबको संबंध करने के लिए तो करेंगे तो दुतित्व हो जाएगा आभीषण कहा होता है देते तिंगं तेसु अव्यय संघ केसु कृदंतु तिंगंत में अव्ययस कृदंत में भी होते हैं आभीक्षण जैसे स्मारम स्मारम स्मित धातु से नमुल हो गया नमुल किस सूत्र से होगा अभीषण नमूल स्मारम स्मारम जानी मृत्यु सूत्र आता है स्मरण करते करते नमति शिवम पूर्व काल में त्वा प्रत्य हो सकता है स्मृतवा स्मृतवा भी हो सकता है अरे नमूल करने स्मारम स्मारम कृण में चंत स्मारम स्मारम द्वित्व के सूत्र से हुआ नित्य विषय स्मृतवा में भी द्वित्व हो गया नमुल करने वाले सूत्र क्या है अरे करने वाले ये अभी नमूल नमुल च नमूल च कहन से त्वा भी होगा इसी सूत्र से पायम पायम पा से करेंगे नमूल आ तो युग चिण तो युग हो जाएगा नमूल करेगा हम पायम पायम दित्व हो गया नित्य विषय पी पी करके भोज से करेंगे नमूल तो गुण हो जाएगा भोजम भोजम अव्यय है नित्य विषय दित्य होता है बार बार खा करके बार बार पी करके पुनः पुनः पीता पुनः पुनः भुगता है इस अर्थ में श्रावम श्रावम श्रुध धातु से नमूल हो गया अचुणित से वृद्धि आवादेश सुन सुन करके श्रावम श्राव दु से हुआ अन्यथ कथम इत्थम सुसिद्धा प्रयोगश्चे ये भी नमूल करता है क्री से अन्यथा एवं कथम इत्थम कितने हो गए चार ही उपपद रहते क्रीम धात से नमूल हो जाएगा सिद्धा प्रयोग चेत सिद्ध अप्रयोग इसका अप्रयोग सिद्ध अप्रयोग मतलब नहीं प्रयोग होने पर भी अर्थ सिद्ध हो जाता है अप्रयोग उसका सिद्ध है मतलब प्रयोग नहीं करने पर कोई आपत्ति नहीं तब यह सूत्र लगेगा सिद्ध अप्रयोगस्य एवं भूतश्चेत क्रीम यहाँ क्री धातु का प्रयोग नहीं करने पर भी हो जाता है व्यर्थत्वा प्रयोग आना रहती अर्थ व्यर्थ है कोई अधिक अर्थ नहीं प्रयोग नहीं करने पर चलेगा तभी यह सूत्र से नमूल होगा इस अन्यथा कारम भूँगते अन्यथा भूँगते कह जो अर्थ है अन्यथा उपद रहते क्री धातु से नमूल कर दो अचुणित वृद्धि अन्यथा कारम बनी गया अन्यथा भूगते अन्यथा कारम भूंगते एक अर्थ है कोई अधिक नहीं तो यहाँ नामुल हो गया क्रीधा से क्योंकि इसका अप्रयोग सिद्ध है प्रयोग नहीं करने पर भी अर्थ सिद्ध है अन्यथा कारम भूगते शब्द का जोर तहे कारम नहीं करो अन्य क्रीधा प्रयोग नहीं करो अन्यथा भुंगते का वही तो अर्थ है अन्य प्रकार कहता है इस प्रकार एवं कारम भूगते के साथ अन्य है एवं कारम इस प्रकार खाता है प्रयोग नहीं करेंगे तो एवं भूंगते हो जाएगा वही अर्थ है इस प्रकार खाता है तो नमुल हो गया अन्यथा के आगे एवं कथम कथम भूँगते कथम कार भूँगते क्री नमुल कर दिया तो कारम भूँगते तो क्री धातु का प्रयोग नहीं करने पर अर्थ सिद्ध होगा हो जाएगा इसलिए नमुल हो गया कथम कारम भूगते कथम भूँगते इतम भूंगते क्री कर दिया तो नमुल हो गया इत्थम कार भूकते सिद्धा प्रयोग चेत सूत्र में दिया यदि प्रयोग सिद्ध नहीं प्रयोग नहीं करने से अर्थ सिद्ध नहीं होता है तो ये सूत्र नहीं लगेगा जैसे शिरो अन्यथा कृता भूगते अन्यथा कृत्वा भूंगते सिर को अन्यथा करके खाता है केवल अन्यथा भूगते कहेंगे तो अन्यथा कारण भूगते किंतु सिर को अन्यथा करके सिर को किसी घुमा कर खाता है सिर को कैसे इधर टिड़ा मिड़ा करके खाता है अन्यथा करके खाता है तो वहाँ कृत्वा प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ सिद्ध होगा अर्थ क्या अर्थ होगा शीरो अन्यथा भूंगते हो जाएगा शिरो अन्यथा कृत्वा भूक्ते का जो अर्थ है कृत् का क्रीधात्व का प्रयोग नहीं करेंगे तो वही अर्थ सिद्ध होता है नहीं होता है इसलिए वहाँ क्रीधा से नामूल्य प्रत्यय नहीं हुआ अन्यथा कारम कारम्भुक्त कहें तो अर्थ गलत हो जाएगा शिरो अन्यथा कारम ठीक नहीं अन्यथा कृतम है इत्य उत्तर क्रदान्तम हो गया है कृदंतम ओम नेतावसा ने